श्री माँ शारदा देवी श्री माँ के भार भारवाहक सन अठारह सौ ईस्वी श्री माँ के जीवन तथा श्री रामकृष्ण प्रचार के इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण विशेष उल्लेखनीय है उस वर्ष के प्रारंभ से ही श्री माँ दस दो नंबर बोझपाड़ा लेन में निवास कर रही थी उनकी सेवा के लिए वहाँ स्वामी योगानंद जी रहते थे मठ के मासिक पत्र उद्बोधन के कार्य से अवसर मिलने पर स्वामी त्रिगुणा तीतानंद जी भी प्राय वहा पह पहुंच जाया करते थे कभी कभी और भक्त भी रहा करते थे इसी बीच आचार्य स्वामी विवेकानंद अमेरिका से कलकत्ता लौटे श्री रामकृष्ण मठ के स्थायी गृह निर्माण के लिए उन्होंने जो अर्थ संग्रह किया था उससे तीन फरवरी अठारह ईस्वी को बेलूर ग्राम में कलक गंगा तट पर एक जमीन खरीदने के लिए बयान दे दिया गया उस जमीन के कुछ दक्षिण में नीलाम्बर बाबू का मकान किराए पर लिया गया और मठ आलम बाजार से वहां स्थानांतरित किया गया अप्रैल महीने से स्वामी विज्ञानानंद के तत्वाधान में मठ का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने पर एक दिन श्री को नाव से मठ लाया गया उनके साथ स्वामी योगानंद ब्रह्मचारी कृष्ण स्वामी धीरानंद और गोलाप आए नाव घाट पर लगते ही मठ में मांगलिक शंख ध्वनि हुई श्री के उतरते ही सन्यासियों ने उनके श्री चरण धोए और उन्हें आदरपूर्वक ठाकुर घर के दालान में बिठाकर वे पंखा झलने लगे उस समय भीषण गर्मी थी एक एक कर सबके प्रणाम कर लेने के पश्चात वे पूजा करने के लिए ठाकुर घर में प्रविष्ट हुई पूजा समाप्त होने पर उन्होंने श्री राम को भोग निवेदित किया और तत्पश्चात उन्हें शयन कराया दोपहर के भोजनोंपरंत उन्होंने कुछ विश्राम किया लगभग चार बजे अपने निवास स्थान को लौटने के वे साथियों के संग नौका पर जाना ही चाहती थी कि ब्रह्मचारी कृष्णाल ने आकर स्वामी ब्रह्मानंद जी की सानुनय प्रार्थना व्यक्त की जाने के पूर्व माँ मठ की नई जमीन पर एक बार अपनी चरण धूलि देती जाए अतएव माँ नौका से ही वहाँ के लिए रवाना हुई योगानंद जी पैदल आगे बढ़े भगनी निवेदिता श्रीमती बुल और कुमारी मैकलाउड उस समय वहीं रहती थी खबर पाकर उन्होंने श्री माँ की सागृह अभ्यर्थना की और उन्हें साथ ले सारी जमीन दिखलाई श्री माँ को इससे कितना आनंद हुआ सब कुछ देखकर उन्होंने उल्लास से उल्लास के साथ कहा इतने दिनों बाद बच्चों को रहने की एक जगह मिली इतने देर में ठाकुर ने अपनी कृपा दृष्टि फेरी इसके पश्चात नौका पर सवार हो वे कलकत्ते की ओर चली काश्मीर में श्री अमरनाथ और श्री क्षेर भवानी के दर्शन करके स्वामी विवेकानंद जी सन अट्ठारह ईस्वी के अक्टूबर मास में मठलौट आए उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था महाअष्टमी पूजा के दिन उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रकाशानंद जी और विमलानंद जी के साथ बाग बाजार में माताजी के निकट उपस्थित हो उन्हें सविनय साष्टांग प्रणाम किया श्री अपने स्वभावानुसार सारा शरीर चादर से ढाके हुए कोने में खड़ी थी और उनकी मृदु स्वर में उच्चरित बातों को ब्रह्मचारी कृष्णलाल स्पष्ट स्वर से व्यक्त कर रहे थे स्वामी जी के प्रणाम करने पर श्री ने अपना दाहिना हाथ उनके मस्तक पर रख उन्हें आशीर्वाद दिया इसके पश्चात श्री के कृति पुत्र ने छुप स्वर में श्री माँ से कहा मां यही तो तुम्हारे ठाकुर हैं काश्मीर में एक फकीर का चेला मेरे पास आता जाता था इसी से फकीर ने मुझे श्राप दिया तीन दिन के भीतर पेट की बीमारी से उसे यह स्थान छोड़ देना होगा और सचमुच वही हुआ मुझे भागते ही बना तुम्हारे ठाकुर कुछ भी न कर सके माँ ने उत्तर दिलवाया विद्या विद्या अवश्य ही माननी पड़ेगी बेटा वे अवतारादि तो तोड़ने के लिए नहीं आते हैं हमारे ठाकुर तो छीक और छिपकली तक को मानते थे सुनते हैं कि शंकराचार्य ने भी अपने शरीर में व्याधि को आने दिया था तुम तो जानते हो कि चतेरे भाई के अर्थात हलधारी के साप से ठाकुर के मुंह से खून निकलने लगा था तुम्हारे शरीर में रोग का आना और ठाकुर के शरीर में उसका आना एक ही बात है स्वामी जी फिर भी विनोद में कहने लगे कि माँ चाहे जितने दलीलें दे वे मानने के लिए तैयार नहीं हैं वास्तव में श्री रामकृष्ण कुछ भी नहीं है तब श्री माँ ने विनोदपूर्वक उत्तर दिलवाया न मानकर क्या रह सकोगे बेटा तुम्हारी छोटी तो उनके ही पास बंधी है इस बात की वास्तविकता को समझ स्वामी जी ने पुनः श्री माँ की चरण वंदना की फिर सजल नेत्रों से विदा ली काश्मीर से लौटकर भग्नि निवेदिता श्री के मकान में रहने लगी पर वे शीघ्र ही समझ गई कि ब्राह्मण परिवार में एक विदेशिनी का इस प्रकार आबाद हेलमेल होने के कारण श्री को विपरीत समालोचनाएं सुननी पड़ती है अतः श्री के कुछ न कहने पर भी वे बोसपाड़ा के एक दूसरे मकान में चली गई धीरे धीरे उस वर्ष काली पूजा का दिन अर्थात बारह नवंबर अट्ठारह सौ आ पहुँचा नीलाम्बर बाबू के उद्यान में मठ के सन्यासियों ने पूजा का बृहद आयोजन कर रखा था प्रातःकाल जब श्री अपने नित्य पूजित श्री कृष्ण के चित्र के साथ नौका से आकर मठ के घाट पर उतरी तब साधुगण उन्हें अत्यंत श्रद्धा से मठ गृह में ले गए तत्पश्चात वे नूतन मठ भूमि की ओर चली वहां उन्होंने अपने हाथों से पूजा का स्थान साफ कर श्री राम कृष्ण की पूजा की इसके बाद नीलाम्बर बाबू के मकान में लौट दोपहर को उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया उसी दिन अपराह्ह्हन में भग्नि निवेदिता अपने बालिका विद्यालय की प्रतिष्ठा के निमित्त स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी विवेकानंद और स्वामी शारदानंद के साथ श्री माँ को ले सोलह नंबर बोसपाड़ा लेन में उपस्थित हुई यहाँ श्री रामकृष्ण की पूजा होने के बाद विद्यालय का प्रारम्भ घोषित किया गया इसी बार या किसी अन्य समय श्री के मठ भूमि देखते समय स्वामी विवेकानंद जी भी उनके साथ थे उन्होंने श्री को मठ का परिसर परिसर घुमाकर दिखाते हुए कहा माँ तुम अपनी ज़मीन पर स्वच्छंद घूमो बाद में श्री ने इस भूमिखंड के बारे में कहा था मैं यह बराबर देखा करती थी कि मानो गंगा जी के पार उसी जगह जहाँ अब बेलूर मठ है केले के बगीचे के बीच ठाकुर एक कमरे में निवास करते हैं श्री माँ के उस अलौकिक दर्शन के समय वेलोर मठ की जमीन नहीं खरीदी गई थी नूतन मठ का निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर 9 दिसंबर अठारह ईस्वी को पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण के पवित्र देहावशेष पूर्ण पात्र को जिसे वे आत्मा राम का डिब्बा कहा करते थे स्वयं वहन कर नई जमीन में एक बड़ी वेदी पर स्थापित किया और यथाविधि पूजा होम आदि सम्पन्न किया गृह प्रवेश का कार्य समाप्त हो जाने पर अधिकांश लोग नीलांबर बाबू के बगीचे में लौट गए कुछ लोग नए मठ में रहे दो जनवरी 1899 सौ को सभी उस बाप को छोड़ नवीन मठ में चले आए श्री के मन में जो संकल्प उठा था कि उनके त्यागी पुत्रों के लिए एक स्थायी निवास स्थान हो वह आज पूरा हुआ इधर हर्ष में विषाद का भी संयोग हुआ मठ स्थापना के कुछ इधर उधर श्री के किराए के मकान में स्वामी योगानंद जी बीमार पड़े श्री रामकृष्ण के भक्त दो विख्यात डॉक्टरों ने श्री विपिन बिहारी घोष और श्री शशिभूषण घोष ने रोग की परीक्षा करके उसे संग्रहणी बतलाया पहले एलोपैथिक चिकित्सा की गई किंतु फायदा न होने पर कविराजी चिकित्सा की व्यवस्था हुई मठ के गुरुभाई तथा अन्य साधु ब्रह्मचारी उनकी सेवा में लगे रहे लेकिन रोग का उपशम नहीं हुआ इधर संतान वसला श्री बीमारी की चिंता से आकुल थी उससे उनका शरीर भी कृष्ण होने लगा रोगी की अवस्था अच्छी होने पर वे स्वस्थ अनुभव करती और हालत बुरी होने पर बैठकर रोती थी इस समय श्रीमान माँ ने योगानंद जी की सदर्मिणी को उनकी सेवा के लिए बुलाना चाहा किंतु योगानंद जी ने आपत्ति की तथापि श्री माँ ने उसे बुलाकर योगानंद जी के सम्मुख उपस्थित करते हुए कहा इसे उपदेश दो पर सांसारिक संबंधों से मुक्त और अनंत की ओर निबद्ध दृष्टि सन्यासी योगानंद जी ने कहा वह सप्तुम जानोगी अंतिम दिन जब निकट हो रहा था उस समय एक सेवक ने जो श्री को पूजा के फूल ऊपर देने गया था देखा कि श्री अपने कमरे में पश्चिम की ओर मुंह की पाँव फैलाए बैठी है और उनके कपोलों पर आंसू बह रहे हैं सेवक ने अपनी क्षुद्र बुद्धि के अनुसार उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया लेकिन श्रीमान ने अधीर होकर पूछा मेरे बेटे योगिन का क्या होगा बेटा सेवक ने समझाना चाहा कि उद्वेग का कोई कारण नहीं है योगिन महाराज अच्छे हो जाएंगे पर श्री ने कहा पर बेटा मैंने तो देखा है भोर के समय मैंने देखा कि ठाकुर उसे लेने को आए हैं इतना कहते कहते श्रीमार होने लगी थोड़ी देर के बाद कुछ संभल कर उन्होंने कहा किसी से कहना मत कहना नहीं चाहिए अट्ठाईस मार्च अट्ठारह सौ निन्यानवे ईस्वी के दोपहर से रोगी की हालत बहुत खराब हो गई अपराह्न तीन बजकर दस मिनट पर उनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से चमक उठा सिर के पास बैठे हुए कृष्ण महाराज तुरंत रो उठे दो तल्ले पर बैठी हुई श्रीमा भी उनका रोना सुन फूट फूट कर रोने लगी लज्जारोपणी श्रीमा को इस प्रकार विचलित देख सेवक ने तेजी से ऊपर जाकर उनके चरणों को पकड़ उन्हें धाढ़स बंधाना चाहा पर उन्होंने विरक्ति के साथ कहा तुम जाओ जाओ मेरा योगेन मुझे छोड़कर चला गया मुझे कौन देखेगा सब समाप्त हो गया दूसरे दिन श्री को लम्बी सांस लेकर कहते सुना गया मकान की एक ईट खिसक गई अब सब गिर जाएगा थीमा अपने इस पुत्र को किस दृष्टि से देखती थी और उस पर कितना भरोसा रखती थी यह उनके उत्तरकालीन बहुत सी बातों एवं कार्यों से प्रकट होता है उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कहा था योगेन के समान मुझे कोई नहीं चाहता था मेरे योगेन को यदि कोई आठ आना पैसा देता तो वह उसे रख देता था कहता था श्री माँ तीर्थ यात्रा आदि करेंगे उस समय खर्च करेगी वह सदैव मेरे पास रहता था क्योंकि स्त्रियों में रहता था इसलिए सभी उसको ठट्टा कर, करते थे योगेन मुझसे कहता था मां तुम मुझे योगा योगा करके पुकारना शरीर छोड़ते समय योगेन ने मुझसे कहा मां मुझे लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव और ठाकुर आए हैं योगेन का ठाकुर अर्जुन कहा करते थे योगेन को ठाकुर अर्जुन कहा करते थे शरद और योगेन ये दोनों में अंतरंग हैं यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि स्वामी शारदानंद जी अर्थात शरद महाराज तथा स्वामी योगानंद जी को श्रीमान ने अपना भार भारवाहक कहकर निर्देश किया था उन्होंने कहा था मेरा बोझा ढो सके ऐसा किसी को मैं नहीं देखती हूँ योगेन था कृष्ण भी है धीर स्थिर योगेन का चेला है और एक समय उन्होंने कहा था बेटे योगेन ने मेरी खूब सेवा की है वैसी सेवा कोई नहीं कर सकता कर सकता है तो केवल शरत बेटे योग्यन के बाद ही शरत कर रहा है मेरी झंझट संभालना बहुत कठिन है बेटा शरत के सिवा मेरा भार दूसरा कोई नहीं ले सकेगा स्वामी शारदानंद जी की अनुपम सेवा का परिचय हमें आगे जाकर कर बहुत भार मिलेगा इस समय हम योगानंद के ही संबंध में कुछ और कहेंगे माताजी के पित्रालय में श्री जगतधात्री पूजा की बात हम जानते हैं दरिद्र का संसार फिर लोगों की भी कमी थी इसी से पूजा के समय श्री बर्तन मलने के लिए देराम भाटी जाया करती थी इस असुविधा को दूर करने के लिए स्वामी योगानंद जी ने अर्थ संग्रह करके काट के बर्तन खरीद दिए और कहा माँ अब तुम्हें बर्तन मलने के लिए नहीं जाना होगा स्वामी योगानंद जी की प्रत्येक स्मृति श्री को अति प्यारी थी योगानंद महाराज ने उन्हें एक रजाई बनवा दी थी बहुत दिन तक व्यवहार के कारण वह जीर्ण हो गई थी यह देख एक दिन श्री ने विभूति भूषण घोष से कहा कि उसके रुई धुनवा और खोल बदलवा उसे नई जैसी बनवा कर ले आए पर थोड़ी ही देर बाद श्री के मन में यह आया कि ऐसा करने से प्रिय संतान की दी हुई चीज का रूप बिल्कुल ही बदल जाएगा और उस स्मृति चिन्ह की विकृति होगी इस बात की चिंता से उनका मन दुखी हो गया अतः वे अपनी बात को सुधार कर बोली नहीं विभूति रजाई ले जाने की जरूरत नहीं है यह रजाई योगेन ने दी थी देखते ही उसका स्मरण हो आता है दुर्गा पूजा के अवसर पर सिमा ने एक बार बेलूर मठ आकर देखा कि ठाकुर घर की बाहरी दीवार पर स्वामी योगानंद जी से स्वामी योगानंद जी का एक तैल चित्र टंगा है वे एक दृष्टि से बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही तत्पश्चात ठाकुर घर में गई पर ठाकुर के दर्शन करके ही वे चली आई मानो उनका मन स्नेह पात्र की खोज के लिए किसी दिव्य जगत में वितरण कर रहा था और वह इस जगत में निबद्ध नहीं रहना चाहता था श्री माँ योगानंद जी को ईश्वर कोटिका और कृष्ण सखा गांधीधारी अर्जुन ही समझती थी धर्म राज्य संस्थापन के लिए वे श्री रामकृष्ण के साथ मृत्यलोक में अवतीर्ण हुए थे और उन्होंने बारह वर्ष से अधिक अठारह सौ छियासी ईस्वी के शरतकाल से 1899 सौ ईस्वी के बसंत काल तक श्री माँ के अनन्य भाव से सेवा की थी स्वामी योगानंद जी के शरीर त्याग के बहुत पहले ही उनके उत्तराधिकारी चुन लिए गए थे स्वामी शारदानंद जी ने एक बार स्वामी योगानंद जी को कहा था योगिन नरेंद्र की अर्थात स्वामी विवेकानंद की सारी बातें तो मैं समझ नहीं पाता कितने प्रकार की बातें कहता है जब जिस वस्तु को पकड़ लेता है तब उसे इतना बढ़ा चढ़ा देता है कि अन्य वस्तुएं एक बारगी ही छोटी हो जाती हैं योगानंद जी ने उत्तर दिया था शरद तुझे एक बात बताए देता हूं तू माँ को पकड़ वे जो कहेंगी वही ठीक है इतने से निवृत्त न हो वे शारदानंद जी को श्री माँ के पास ले गए इस तरह क्रम से शारदानंद जी श्री माँ की सेवा का अधिकार पाकर और उस सुअवसर में सेवा की पराकाष्ठा दिखाकर श्री राम कृष्ण संघ में चिर स्मरणीय हो गए हैं लेकिन स्वामी योगानंद जी के देह त्याग के तत्काल पश्चात ही वे इस कार्य में व्रती नहीं हो पाए उनके शरीर त्याग के समय स्वामी शारदानंद जी स्वामी विवेकानंद जी के आदेश से अर्थादि संग्रह के निमित्त पश्चिम भारत में भ्रमण कर रहे थे इसके बाद मठ लौटकर उन्हें नाना कार्यों में व्यस्त रहना पड़ा अतएव श्री के सेवक रूप में ब्रह्मचारी कृष्णलाल ही तब उनके पास रहा करते थे और शारदा महाराज स्वामी त्रिगुणा तीतानंद दिन में पाक्षिक पत्र उद्बोधन का कार्य समाप्त कर रात्रि में आकर श्री के ही मकान में रहा करते थे फलता इस समय तक स्वामी त्रिगुणा तीतानंद के ऊपर ही श्री की देखरेख का भार रहा 1902 सौ ईस्वी के अंत में अमेरिका जाने के पहले तक उन्होंने यह कार्य दक्षता से संपादित किया स्वामी योगानंद जी के शरीर त्याग के लगभग चार महीने बाद श्री के अति प्रिय सबसे छोटे भाई अभय हैजे से परलोकवासी हो गए माताजी के अन्य दो भाई प्रसन्न और वरदा उस समय कलकत्ता चोर बागान के एक किराए के मकान में रहकर बारी बारी से पुरोहित करते थे अब अभय भी उस समय उसी घर में थे उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण हो डॉक्टरी सीखनी प्रारंभ की थी थोड़े ही दिन पूर्व वे कैंप मेडिकल स्कूल की अंतिम परीक्षा देकर आए थे इतने में यह काल व्याधि आ गई श्री माँ पालकी से उन्हें देखने गई थी और स्वामी शारदानंद जी तथा स्वामी प्रकाशानंद ने उनकी सेवा की थी परंतु विधि का विधान अमिट है अतएव श्री तथा अन्य सभी को शोक सागर मैं छोड़ श्री के इस सुयोग्य भाई ने चिर विदाई ले ली यह शोक श्री के मन में इतना चुभ गया था कि बाद में वे अपने छोटे भतीजे के संबंध में कहा करती ये सब अपढ़ और मूर्ख ही रहकर जीते रहे इस पर यदि भावजे आपत्ति करती ऐसा आशीर्वाद करना चाहिए क्या तो श्रीमा उदास भाव से कहती हाँ री हाँ तुम सब क्या जाने अभय को आदमी बनाया वह मुझे छोड़कर चला गया अभय के देहांत के पश्चात श्रीमा का मन कलकत्ते में और नहीं लगा अतएव वे बर्दमान के रास्ते से अपनी जन्मभूमि लौट गई दामोदर दामोदर को पार कर वे बैलगाड़ी पर चली आगे आगे स्वामी त्रिगुणा तीतानंद जी कंधे पर लाठी रखे देह रक्षक की भांति पैदल चले रात्र का तीसरा पहर था अकस्मात स्वामी त्रिगुणा तानंद जी ने देखा कि जल की बाढ़ से एक जगह सड़क टूटकर कर इतनी खराब हो गई है कि उसे पार करने में या तो गाड़ी उलट जाएगी या इतने जोर से धक्का लगेगा कि श्री माँ जाग पड़ेंगी यहाँ तक कि उन्हें चोट भी लग सकती है इसी से क्षण का भी विलंब न करके वे उसी गड्ढे में पट लेट गए और गाड़ीवान से अपने स्थूल और सबल शरीर पर से गाड़ी चलाने को कहा सौभाग्य से उसी समय नींद टूट जाने से श्री माँ ने चाँदनी में तुरंत सब कुछ समझ लिया और गाड़ी से उतरकर कर स्वामी त्रिगुणातीतानंद को ऐसे हट के लिए डांटा उन्होंने पैदल ही गड्ढा पार किया यहाँ स्वामी त्रिगुणातीतानंद की अपूर्व मातृभक्ति का एक और दृष्टांत देना अनुचित न होगा योगिन मां योगिन माँ ने एक बार उन्हें श्री के लिए बाजार से तीखे मिर्चें खरीद लाने को कहा सबसे अधिक तीखे मिर्चे खरीदने के लिए वे पैदल भाग बाजार से विभिन्न बाजारों में मिर्चे चखते चखते बड़ा बाजार दो मील दूर पहुँचे और वहाँ उन्हें मनचाहे मिर्चे मिल गए पर इतने में उनकी जीव सूज गई थी अमेरिका में रहते समय भी वे श्रीमा को भूले नहीं हर महीना उन्हें कुछ प्रणामी भेजते थे श्री के अंतरंग भक्तों या सेवकों के प्रसंग में यह बतला देना आवश्यक है कि श्री रामकृष्ण के देह त्याग के पश्चात पहले कुछ वर्षों तक श्री जब कलकत्ते अथवा उसके आसपास अन्य स्थानों में रहती थी तब त्यागी भक्तों के सेवा भाग लेने पर भी योगिन मां और गोलाब मां सदैव उनकी देखभाल करती थी बहुत समय साथ भी रहती थी वे कभी कभी जयराम भाटी में भी उनके साथ थी इनकी सेवा से संतुष्ट हो माता ने कहा था गोलाब और योगिन न रहने से कलकत्ते में, में मेरा रहना संभव नहीं होगा